कठोपनिषद के प्रथम द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के सप्तम अष्टम मंत्र के मूल मूल का विचार हो गया था भाष्य का विचार होना है सप्तम मंत्र में बताया गया था छठवे मंत्र में बताया गया था इंद्रिया पृथक भाव उदयास्तमोच यृथ्यम महत्वाधीरो न सोचती तो इंद्रिया तथा आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं विलक्षण स्वरूप वाले हैं इंद्रिया भौतिक होने से जड़ हैं, उत्पत्ति तथा प्रलय रूप विकार से युक्त होने से विकारी हैं आत्मा चेतन है निर्विकार है। इस प्रकार आत्मा से इंद्रियों का वे वैलक्षण्य अर्थात आत्मात्म दृढ़ विवेक ये जिसमें हैं और अनात्मा मात्र से विलक्षण निर्विकार चेतन आत्मा मैं हूँ ऐसा जो जानता है वह मुक्त हो जाता है शोक रहित हो जाता है ये छठवें मंत्र में कहा गया था अब जिस निर्विकार चेतन आत्मा का इंद्रियों में वैलक्षण्य बताया विलक्षण स्वभाव इंद्रियों का आत्मा से बताया गया उस आत्मा का बोध बाहर नहीं हो सकता इंद्रियों से बाहर यानी अध्यस्त अनात्म वस्तुओं के रूप में आत्मा को नहीं जाना जा सकता वह अध्यस्तमात्र बाह्य शब्दित युष्म प्रत्यय गोचर अनात्मा से आभ्यंतर है। इसलिए उसका बाह्य तया यानी ईदन तया बोध नहीं होगा ये दिखाने के लिए आत्मा में सर्वाभ्यंतरत्व को सात और आठ इन दो मंत्रों से श्रुति बता रही है आत्मा सर्वाभ्यंतर है ये दिखाने के लिए विषयों का और इंद्रियों का सामान्य रूप समझ करके विषयों को इंद्रिय अंतर्भूत करके इंद्रियों से बताया गया अभ्यंतर मन को मन से भी अभ्यंतर बताया गया सत्व शब्दित बुद्धि को और उस सत्व शब्दित बुद्धि से भी अभ्यंतर है महान आत्मा शब्दित समष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि से भी अभ्यंतर है त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त शब्दित और इस अव्यक्त से भी अभ्यंतर है पुरुष और वह जगत में व्यापक रूपे न प्रसिद्ध आकाशादी आकाशादि का भी कारण होने से से व्यापक निरतिशय जो अव्यक्त से अभ्यंतर पुरुष है वह से व्यापक है और असंगोही अयम पुरुष के अनुसार स्वरूपतः परमार्थतः असंग होने के कारण वह अलिंग है का अर्थ है सर्वसंसार धर्म वर्जित हैं स्थूलवादी जो कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से आत्मा में प्रतियमान संसार धर्म है उनसे वह वस्तुतः रहित है, इसे अलिंग एवं इससे बताया गया और जिस आत्मा को जानने से जीवन मुक्ति तथा मुक्ति रूप फल की प्राप्ति होती है वह आत्मा जो अव्यक्त से आभ्यंतर निरतिशय व्यापक सर्व संसार धर्म वर्जित पुरुष बताया है वो है इसलिए उसका बाह्य तया बाह्यतया ग्रहण करने ग्रहण नहीं हो सकता जिज्ञासु उसे ईदनतया ग्रहण का आग्रह न रखे श्रुति कहती है अव्यक्ता पर पुरुषो व्यापको लिंग ज्ञातवा मुच्यते जंतुअमृतत्व इन दोनों मंत्रों का भाष्य है इसे देखिए सातवें मंत्र के भाष्य में कहा कि इंद्रियभ्य परम मन इत्यादि इसमें पूर्व में इंद्रियों से पर अर्थ को बताया गया था यहाँ पर इंद्रिय से पर मन को बताया जा रहा है इसलिए पूर्वा पर विरोध की आशंका हो सकती है उस आशंका का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान ये लिखते हैं कि अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयवात् इंद्रिय ग्रहणेन एव ग्रहणम तो अर्थ इंद्रिय समान जाति वाले होने से इंद्रिय भी जड़ है और अर्थ भी जड़ है इंद्रिय भी बाह्य है और अर्थ भी बाह्य है मन की अपेक्षा अतः मन की अपेक्षा बाह्यत्व स्थूलत्व और ये जो है इंद्रिय में भी है मन में भी है इंद्रिय में भी है विषय में भी है अर्थ में भी है तो ये जो अर्थों में तथा इंद्रियों में साम्यता है मन की अपेक्षा अपरत्व जड़त्व रूप समानता इस समानता को लेकर के यहाँ श्रुति ये समझ रही है कि इंद्रिय ग्रहण से ही अर्थ का भी ग्रहण हो गया इंद्रियों में अर्थों का अंतर्भाव समझ करके इंद्रिय की अपेक्षा मन को पर बताया गया का अर्थ है जैसे तत्तेजो असृजत का अर्थ है तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायु इन तैतरीय वचनों के साथ छांदोग्य वचन का विरोध परिहार करने के लिए तत्जो असृजत का अर्थ होता है तत् वह सत शब्द ब्रह्म ने तेज को उत्पन्न किया का अर्थ है आकाश तथा वायु की उत्पत्ति के अनंतर तेज की उत्पत्ति मायोपाधिक चैतन्य रूप ब्रह्मने ने की यह तत्तेजो असृजत का अर्थ है वायु पूर्वक तेज का सृष्टा ब्रह्म है सीधा तेज का सृष्टा नहीं ऐसे ही इंद्रियों से मन पर है का अर्थ है इंद्रियों से तथा अर्थ इन दोनों से भी पर मन है तो इंद्रियभ्य परा इसकी व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा अर्था नाम इह इंद्रिय समान जातीय यानी इंद्रिय इंद्रिय के समान है अर्थ भी वो सामान्य क्या है मन की अपेक्षा अपरत्व पूर्व में अर्थों में बताया तो जो अर्थ मन की अपेक्षा अपर है तो इंद्रिया भी जो अर्थों की अपेक्षा अपर हैं वह मन की अपेक्षा अपर हो ही जाएगी जब इंद्रिय से भी पर अर्थ मन से अपर हैं तो इंद्रिया भी अपर हो जाएगी मन से तो इस प्रकार मन की अपेक्षा अपरत्व यह समानता इंद्रियों में तथा अर्थों में एक जैसी होने से इंद्रियों में मन अर्थ का अंतर्भाव समझ करके यहां पर इंद्रियों से मन पर है का अर्थ करना इंद्रिय तथा अर्थ उभय से पर यानी आभ्यंतर मन है यह अर्थ निकलेगा और अन्यत पूर्ववत बाकी जो मनस उत्तमम और सत्वात अधि महान आत्मा महत्व अभ्यक्तम उत्तम इन शब्दों का अर्थ पूर्व में जैसा था ऐसा ही होगा कहीं कहीं शब्द बदले हैं पर पर शब्द के स्थान पर कहीं अधिशब्द आया तो कहीं उत्तम शब्द आया बाकी वही है इसलिए मन से पर बुद्धि वेष्टिबुद्धि बुद्धि से पर समष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि से पर अभ्यक्त है ऐसा अर्थ पूर्व में भी था वही यहाँ पर भी होगा हाँ? हाँ, अर्थानाम इह इंद्रिय समान अर्थनातीय इसका अवतरन है टीका में इसको देखिए तु अर्थानाम उत्त सर्व सर्वत्यग आत्म न संभवती अर्थानाम इह इति कहते हैं पहले तो इंद्रियों की अपेक्षा पर बताया गया अर्थों को और यहाँ पर अर्थों का तो ग्रहण किया ही नहीं इसलिए आत्मा में सर्व सर्वाभ्यंतरत्व बताने के लिए इन दो मंत्रों का जो आरंभ हुआ है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा सर्वाभ्यंतरत्व जिसके लिए इन दो मंत्रों का आरंभ है आत्मा में सर्वा सर्वान्तरत्व दिखाने के लिए वह सर्वान्तरत्व आत्मा में सिद्ध नहीं हो पाएगा अर्थों का यहाँ पर ग्रहण न होने से ये जो शंका होती है इसका व्यावर्तन करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि अर्थों का ग्रहण यहां पर इंद्रिय शब्द से ही हो रहा है न तो सर्व सर्व प्रत्यत्मत्व न संभवती आशंके इस प्रकार की आशंका करके भास्कर भगवान ने कहा कि अर्थानाम इ, इंद्रिय समान जातीय इंद्रिय ग्रहण न एव ग्रहणम इसलिए अर्थ का भी यहां ग्रहण है तो सर्वाभ्यंतरत्व आत्मा में उपपन्न हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा अष्टम मंत्र का भाष्य है अव्यक्ता पुरुषो व्यापको तो जो समि बुद्धि से पर बताया गया अव्यक्त है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है अव्यक्त शब्द का अर्थ त्रिगुणात्मिका प्रकृति और वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भी पर पुरुष है जो पूर्ण तत्व है उसे कहा जाता है पुरुष पूर्णत्वात्ष्व उत्पत्ति के अनुसार पूर्णम इति पुरुषः तो वह व्यापक हैं क्यों तो कहते हैं व्यापक आकाशादी सर्वस्य कारण जगत में व्यापकत्वेन व्यापक प्रसिद्ध जो ये आकाशादी हैं उनका भी कारण यह पुरुष होने के कारण यह निरतिशय व्यापक है तो व्यापक आकाशादे सर्वस्य कारण पुरुषः व्यापकः और अलिंग एक आत्मा का विशेषण है पुरुष का तो पुरुष में अलिंगत्व का उपादन करने के लिए निरूपण करने के लिए पहले लिंग शब्द की युत्पत्ति करते हैं भाष्यकार भगवान लिंगिंगम में डबल लकार होना चाहिए एक तत् तकार है उसे भी तोरली सूत्र से ल हो जाता है तो यहाँ एक ही लकार हैं नए में डबल हुआ होगा वो सुधार दिया लिंग्यते, लिंग्यते का अर्थ है गम्य ते गम्य का अर्थ है ज्ञायते ये न तलिंगन तल तो जो वो छिपा हुआ अर्थ है अज्ञात पदार्थ है वह जिससे जाना जाता है उसे कहा जाता है लिंग तो लीयते यानी लीनम, आवृत अत अज्ञात अर्थ ज्ञाते अन तलिंग लिंग वो लिंग है तो जैसे पर्वतादि में छिपा हुआ वन्नी अज्ञात वन्नी धूम दर्शन से ज्ञात हो जाता है धुए को देखते हैं तो वन्नी का निश्चय हो जाता है वन्नी को जाना जाता है धूम से इसलिए धूम को कहा जाता है वन्नी का लिंग लिंग शब्द का अर्थ है ज्ञापक चिन्ह परिचायक ज्ञापक ज्ञान कराने वाला जिसे निश्चय हो जाए अज्ञात अर्थ का निश्चायक वो है लिंग और आत्मा तो अलिंग है क्या मतलब ज्ञापक रहित है लिंग तो है ज्ञापक और अलिंग का अर्थ हो जाएगा जिसका कोई ज्ञापक नहीं है निश्चायक नहीं है जैसे अग्नियादि का निश्चायक धूमादि होता है, ऐसे आत्मा का निश्चायक कोई नहीं है इसलिए आत्मा को कहा जाता है अलिंग व्याप्यम दृष्टवा व्यापकम अनुमीयत या कार्यम दृष्ट् कारणम अनुमीयत व्याप्य को देख करके व्यापक का अनुमान होता है कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है तो आत्मा का व्याप्य यानी संबद्ध आत्मा के व्याप्य कहा जाता है व्याप्ति से युक्त पदार्थ को व्याप्य कहते हैं और व्याप्ति का अर्थ होता है संबंध तो वह संबंध से युक्त है धूम धूम में हमेशा वन्नी का यानी अग्नि का संबंध रहता ही रहता है अग्नि के बिना कहीं पर भी धुआं होता ही नहीं है जब होगा तो अग्नि से युक्त ही होगा अग्नि के साथ ही रहेगा ये अग्नि का संबंध है धू, धूम में इसलिए उसे कहा जाता है अग्नि से व्याप्य और व्याप्य को देख करके वह व्याप्य जिसके बिना नहीं रह सकता अपने व्यापक अग्नि के बिना व्याप्य धुआ नहीं रह सकता तो उसका निश्चायक बन जाता है व्यापक बन जाता है जहां धुआं है वहां अग्नि न दिखने पर भी उसका निश्चय कराता है इसलिए वो लिंग हुआ व्यापक हुआ ऐसे आत्मा का कोई न कोई लिंग हो सकता है तब यदि आत्मा से वह संबद्ध हो आत्मा का संबंध उसमें रहे आत्मा की व्याप्ति किसी पदार्थ विशेष में रहेगी तो वह पदार्थ विशेष आत्मा का लिंग बन जाएगा लेकिन ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिसके साथ वस्तुतः आत्मा का संबंध बने जैसे अग्नि का धुएँ के साथ संबंध बनता है ऐसा आत्मा का जिस किसी पदार्थ विशेष के साथ संबंध बन सके ऐसा कोई पदार्थ हो तो वह आत्मा का व्याप्य होगा और वह आत्मा का लिंग बन सकता है ज्ञापक बन सकता है निश्चयक बन सकता है लेकिन ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं क्यों इसलिए कि समान सत्ताक पदार्थों में ही संबंध हुआ करता है जिन दो पदार्थों की एक जैसी सत्ता है उन्हीं पदार्थों का आपस में संबंध हो सकता है तो अग्नि तथा धुआं ये दोनों समान सत्ताक है व्यवहार में अग्नि की भी सत्ता है तो धूम की भी सत्ता है इसलिए उन दोनों का कार्यकारण भाव संबंध है ऐसे आत्मा की सत्ता के तरह सत्ता किसी पदार्थ की हो तब तो उस पदार्थ में आत्मा का संबंध सिद्ध होगा समान सत्ता वाले पदार्थों का ही आपस में संबंध बनता है स्वप्न के पदार्थों के साथ जागृत पदार्थों का कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि स्वप्न के पदार्थ प्रातिभाषिक है जागृत के व्यावहारिक सत्ता वाले हैं इसलिए इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता ऐसे आत्मा तो है पारमार्थिक सत्ता वाला और बाकी सारा प्रकृति तथा प्राकृत जो संसार है वो है व्यावहारिक सत्ता वाला प्रकृति तथा प्राकृत जगत की सत्ता है व्यावहारिक और आत्मा की सत्ता है पारमार्थिक तो विषम सत्ता वाले हो गए तो आत्मा के पारमार्थिक सत्ता के तरह सत्ता वाला कोई भी पदार्थ है ही नहीं तो इसलिए अनात्मा मात्र की पारमार्थिकी सत्ता न होने से किसी भी अनात्म वस्तु के साथ आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं बनेगा जैसे जागृत पदार्थ का स्वप्न के किसी भी पदार्थ के साथ संबंध वास्तविक नहीं बनता संबंध का ही नाम है व्याप्ति तो आत्मा का किसी भी प्रकृति तथा प्राकृत वस्तु के साथ वास्तविक संबंध यानी व्याप्ति नहीं होगी तो आत्मा का व्याप्य भी कोई नहीं हो। आत्मा का कोई व्याप्य न होने से जैसे धूम वन्य का व्याप्य होने से धूम को देख करके उसके व्यापक वन्य का निश्चय होता न दिखने पर भी ऐसा कोई पदार्थ आत्मा का व्याप्य होता आत्मसंबद्ध होता तो उस पदार्थ को देख करके उसके संबंधी आत्मा का निश्चय होता या आत्मा है करके लेकिन ऐसा ही नहीं इसलिए आत्मा को कहा जाता है अलिंग तो ये कहा कि लिंग्यते गम्य न बुद्ध्यादि वो कौन हो गए तो बुद्धियादी और तद अविद्यम इति सो अयम अलिंग एव तो यानी लिंगम अविद्यमान अस्य जैसे अपुत्र कहा जाता है जिसका पुत्र नहीं है उसे कहा जाता है अपुत्र ऐसे लिंग जिसका नहीं है वो है अलिंग वो कौन है आत्मा आत्मा का कोई भी व्याप्य पदार्थ नहीं है इसलिए उसका कोई ज्ञापक नहीं है अर्थात तो ये अर्थ निकला सर्व संसार धर्म वर्जित इती एतत। इती एतत का अर्थ है इत्य क्या अर्थ है कि सर्व संसार धर्म वर्जित ये जो स्थूलवादी अनात्मा कार्यक्रम संघात के धर्म है उन सारे धर्मों से रहित तो निर्विशेष आत्मा है स्वरूपतः अब लिंग्यते गम्य न इसका अवतरण रूपटीका थी इसको देखिए तो बुद्धि सुख दुखादिशास्त्र गुणवात रूपवत वैशेषिका अनुमी मते अनुमीमते असत। तो वैशेषिक एक अनुमान करते हैं अनुमीमते का अर्थ है अनुमान करते हैं मते इसका कर्ता है वैशेषिका अनुमीमते बहुवचन है तो वैशेषिक अनुमान करते हैं क्या अनुमान करते हैं तो इति यानी यह अनुमान करते हैं इति शब्द का अर्थ है यह तो वह अनुमान कौन सा है तो इति के पहले अनुमान बता कि बुद्धि सुख दुख आदि पक्ष है शास्त्र तो साध्य है और गुणत्वात हेतु हैं रूपवत दृष्टांत है तो ये अनुमान है इसमें बुद्धि सुख दुखादि गुणों को बना दिया पक्षा। वैशेषिकों के यहां चौबीस गुण हैं। वैशेषिक दर्शन में रूप रस, रसगंधादि से लेकर के संस्कार तक चौबीस गुण हैं। कुल मिलकर के सात पदार्थ हैं उसमें से गुण नाम का दूसरा पदार्थ है पहला है द्रव्य दूसरा है गुण और उस गुण के 24 प्रकार हैं। 24 गुणों में से सारे के सारे गुण द्रव्य आश्रित होते हैं वो सब द्रव्य में रहते हैं गुण कोई भी गुण निराश्रय नहीं होता समवाय संबंध से वो द्रव्य रूप आश्रय में आश्रित होते हैं और ये नहीं कि 24 के 24 गुण एक ही द्रव्य में रहेंगे द्रव्य नौ हैं उन नौ द्रव्य में से हर एक द्रव्य में 24 गुणों में से कोई न कोई द्रव्य अगुण जरूर रहेंगे तो 24 गुणों में से आठ गुण हैं बुद्धियादि आत्मा के विशेष गुण माने जाते हैं आत्मा भी द्रव्य है उनके यहां तो आत्मा रूपी जो द्रव्य है नौ द्रव्य में से एक उस आत्मा रूपी द्रव्य में बुद्धियादि आठ विशेष गुण हैं। तो बुद्धि सुख दुख आदि इसमें आदि शब्द से बाकी जो पांच हैं उनको लेना इच्छा धर्म अधर्म प्रयत्न संस्कार ये सब आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं इनका आश्रय है, समवाय संबंध से आत्मा को वे लोग मानते हैं तो आत्मा का निश्चय करने के लिए वे बुद्धियादि गुणों को बनाते हैं पक्ष और उनमें है साय तो साध्य साश्रय कहा जाता है आश्रय सहित ये निराश्रय नहीं है इनका कोई न कोई आश्रय है साश्रय का अर्थ किनका बुद्धि सुख दुखादि का यानी बुद्धियादि आठ विशेष गुणों का कोई न कोई आश्रय है क्यों ये निराश निराश्रय क्यों नहीं है तो रहे तो द्रव्य हुआ करता है द्रव्य का कोई आश्रय नहीं होता समव संबंध से जो निरवय द्रव्य हैं परमाणु उनका कोई आश्रय नहीं होता सावयव द्रव्य वो तो समय संबंध से अपने अवयवों में रहता है और निरवय जो द्रव्य हैं वह आश्रय ही होता है आश्रित नहीं होता लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है जो आश्रित न हो वो आश्रित होता ही है किसी न किसी द्रव्य के तो ये 24 गुणों में से बुद्धियादि आठ गुण भी साश्रय हैं, मतलब इनका भी नौ द्रव्य में से कोई ना कोई एक द्रव्य आश्रय है क्यों ये गुण इनमें गुणत्व होने से बुद्धियादि आठ गुणों में गुणत्व धर्म होने से सास््रयत्व तो होगा जैसे रूप इसमें गुणत्व है तो पृथ्वी जल तेज इन तीन द्रव्य में रूप नाम का गुण रहता है ऐसे ये जो बुद्धियादि हैं इनमें भी गुणत्व होने से कोई न कोई इनका आश्रय होगा और आश्रय बनेगा द्रव्य ही तो द्रव्य में से नौ द्रव्य में से आत्मा को छोड़कर के बाकी जो आठ द्रव्य है वो इनका आश्रय नहीं हो सकता पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा और मन ये आठ है। हैं। ये लोग कहते हैं इनमें ये बुद्धियादि गुण नहीं रह सकते बुद्धि का अर्थ है ज्ञान तो ज्ञान समय संबंध से आत्मा में रहेगा उनके अनुसार सुख दुख इच्छा ये भी समय संबंध से आत्मा में रहेंगे धर्म अधर्म भी आत्मा में रहेगा ये पृथ्वी से लेकर के मन पर्यंत आठ द्रव्यों में नहीं रहता ये बुद्धियादि आठ गुणों में से एक भी गुण तो जो प्रसिद्ध आठ द्रव्य हैं उनमें बुद्धियादि गुण नहीं रह रहे हैं और गुण होने के कारण द्रव्याश्रित ही होंगे और ये आठ द्रव्य में से एक भी द्रव्य इनका आश्रय नहीं बन रहा है तो निश्चित है इनका आश्रयभूत कोई न कोई नवा द्रव्य है वो नवा द्रव्य कौन है आत्मा इस प्रकार आत्मा का लिंग आत्मा के विशेष गुण बनेंगे वैशेषिकों के अनुसार वैशेषिक तो आत्मा को सलिंग कहेंगे अलिंग नहीं उनका वह मत अवैधिक है वेद विरुद्ध वेद के अनुसार तो आत्मा अलिंग है और वे लोग आत्मा का बुद्धियादि रूप लिंग बताते हैं ज्ञापक बताते हैं निश्चयक बताते हैं आत्मा का अनुमान बुद्धियादि से करते हैं ना? तो बुद्धि सुख दुख आदि शास्त्रो गुणत्वात्त रूपवत इति यानी यह अनुमान यह वैशेषिक अनुमान करते हैं लेकिन कहते हैं तद असत इस अनुमान से आत्मा का निश्चय करना बुद्धिदि को आत्मा का लिंग मानना गलत है असत है का अर्थ श्रुति विरुद्ध है कैसे श्रुति विरुद्ध है तो कहते है इस प्रकार की तो मात्र साधने सिद्ध साधनत्वात बुद्धि सुख दुखादि में तो साध्य को यदि सिद्ध करना चाहते हो तो मात्र को का मतलब ये आश्रित है ये सिद्ध करना चाहते हो तो हम तो मानते ही हैं ये बुद्धि सुख दुखादि जो है शास्त्र हैं, हैं। बुद्धि यानी वृत्मक ज्ञान और वह जिसकी वृत्ति है अंतकरण की वो तो अंतकरणाश्रित है ऐसे सुख दुख इच्छा आदि को भी अंतकरणाश्रित मानते ही हैं तो यदि केवल सास्रे तो सिद्ध करना चाहोगे गुणत्व बुद्धि आदि में दिखा करके तो हम वेदांती उनको निराश्रय मानते हो तब तो सा्रय तो हमारे सामने सिद्ध करना सार्थक होगा आपका लेकिन हम भी उन्हें बुद्धियादि गुणों को शास्त्र ही मान रहे हैं तो जो हम मान रहे हैं वही अनुमान से हमारे सामने सिद्ध करोगे तो सिद्ध साधनता नामक दोष आएगा ये कह रहे हैं कि तो मात्र साधने सिद्ध तो एने सिद्ध साधनता नाम का दोष आएगा यदि इस अनुमान से बुद्धियादि गुणों में केवल तो सिद्ध करोगे तो और वह आश्रय आत्मा है ये सिद्ध करने जाओगे आत्मा के विशेष गुण है ये सिद्ध करने जाओगे तो ये ठीक नहीं ये आगे कहते हैं तो सिद्ध करेंगे तो सिद्ध साधनता दोष कैसे हो रहा है इसे कह रहे हैं कि मनस एवं कामादि गुणवत्व श्रवनात्माश्रय तो ये श्रवनाथ यहां तक प्रथम कल्प का निराकरण है कि सायत्व तो सिद्ध करोगे तो सिद्ध साधनता दोष आएगा क्योंकि श्रुति कामादि गुणों का आश्रय मन को बता रही है काम चिकित्सा इत्यादि जो है विचिकित्सा दि मन सर्व एतत मन एवं ये श्रुति है वह बता रही है कि मन के आश्रित है मन के गुण है ये तो इसलिए सिद्ध साधनता दोष आएगा और आत्माश्रय तो कल्पने ये जो है मन के आश्रित नहीं आत्मा के आश्रित है ऐसी कल्पना करने के लिए जाओगे इस अनुमान से ये सिद्ध करने के लिए जाओगे तो कहते हैं निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात् तो आत्मा को श्रुति निर्गुण बता रही है गुण रहित बता रही है तो आत्मा को निर्गुण बताने वाले श्रुति के साथ इस अनुमान का विरोध होने से श्रुति से बाधित अनुमान हो जाएगा ये कहते हैं कि निर्गुण निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात आत्मना सहबुद्ध अविनाभाव अग्रहणाच अविनाभाव का अर्थ है व्याप्ति तो आत्मा के साथ बुद्धियादि की व्याप्ति भी गृहित नहीं होती तो आत्मा के साथ बुद्धियादि का व्याप्ति ग्रहण न होने से भी ये दूसरा हेतु है और पहला एक हेतु है श्रुति विरोध बुद्धियादि में आत्माश्रयत्व सिद्ध तो करना चाहोगे तो श्रुति विरोध तथा व्याप्ति अग्रह ये दोष हैं बुद्धियादि न आत्मलिंगम इसलिए बुद्धिदि को आत्मा का निश्चायक लिंग नहीं कहा जा सकता आत्मा सरित तो नहीं कहा जा सकता इति आह इस अभिप्राय से लिंग अलिंग शब्द की व्युत्पत्ति भाष्यकार भगवान बताने के लिए पहले लिंग शब्द की उत्पत्ति बताए लिंग्यते गम्यते ये नल्लिंग ऐसी और फिर तद अविद्यम अस्य इति सोयम अलिंग एवं तो लिंग अविद्यमान है जिस आत्मा का वह आत्मा है अलिंग का मतलब कोई भी आत्मा के संबंध से युक्त नहीं है आत्मव्याप्य नहीं है क्योंकि आत्मा असंग है और तात्पर्य अर्थ बताया आलिंग एवच इत्यादि का सर्व संसार धर्म वर्जित अब भाष्य में आठवें मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई उत्तरार्ध में पहला पद है यम तो यम ज्ञातवा यानि आचार्यतः शास्त्रत यम यानि यम आत्मान यम ये सर्वनाम है ना, वो प्रकृत जो अभ्यक्त से पर पुरुष बताया गया है उसका परामर्शक है सर्वाभ्यंतर तो जो आत्मा है उसका परामर्शक है उस सर्वाभ्यंतर अलिंग निरतिश व्यापक आत्मा को ज्ञातवाने मैं मै के रूप में जान करके वो मैं ऐसा अनुभव प्राप्त करके वो किससे होगा तो कहते शास्त्रतः आचार्यत आचार्य आचार्यतः आचार्य शास्त्रत आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्व में शादी शास्त्र से सर्वांतर आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करके जिस जंतु यानी जीव को ये अनुभव होता है कि मैं ये कार्यक्रम संघात जो जन्मादि विकारों से युक्त हैं वो नहीं अपितु सर्वाभ्यंतर निरतिश व्यापक सर्व संसार सर्वसंसार वर्जित चेतन आत्मा हूं ऐसा अनुभव जिसको होता है उसका फल है मुच्यते तो मुच्यते जंतु अविद्यादि ग्रंथि हृदय ग्रंथि तो अभिद्यादि जो हृदय ग्रंथिया हैं अविद्यादि इसमें आदि शब्द से काम और कर्म को लेना ये जो जन्म मरण के हेतुभूत तो अविद्या काम कर्म है इनसे वह रहित हो जाता है कब तो कहते जीते जी ही जीवन एव तो जीवन एव मुचेते मतलब तो जीवन मुक्ति उस ज्ञान का फल है और जीवन मुक्ति का स्वरूप है अध्यास की समूल निवृत्ति दयस्थ अंतकरणस्त समस्त कामनाओं की निवृत्ति और संचित कर्म का नाश क्रियमान कर्म का अलेप यह जीवन मुक्ति का स्वरूप है जीवन मुक्त होता है का अर्थ क्या है ब्रह्म ज्ञान होने पर जीवन मुक्त होता है जीवन मुक्त होने के बाद सामान्य मनुष्य से कुछ विशिष्टता उसमें आती है शरीर में ऐसा कुछ नहीं शरीर तो जैसा पहले था ऐसा ही रहेगा लेकिन बुद्धि में अंतर होगा ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि में और अज्ञानी की बुद्धि में अंतर ये होता है कि अज्ञानी शरीरादि को मैं समझता है वस्तुतई, मैं का यानी आत्मा का स्वरूप उसके दृष्टि में मनुष्य मनुष्यादि रूप है करता भोक्ता है यह अध्यास तादात में अध्यास करके वो ऐसा समझता है और ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि में यह अध्यास नहीं होता इसलिए अपने आप को जिस कार्यक्रम संघात से युक्त है उस कार्यक्रम संघात रूप नहीं समझता कर्ता भोक्ता नहीं समझता ये अध्यास रहित बुद्धि है ये हैं हृदय अध्यास रूप हृदय ग्रंथि से मुक्ति अध्यास की निवृत्ति हुई और किसी भी पूर्व में किए हुए अभुक्त कर्म का अपने साथ लेप उसका नहीं होता है करता नहीं समझता अपने आप को पहले जन्मों में किए हुए मेरे ये ये कर्म है और इनका फलोपभोग अभी होना बाकी है ऐसा अपने आप को नहीं देखता करता ये हुआ संचित कर्म का नाश और जो इस समय हो रहे हैं ज्ञानोत्तर काल में कर्म शरीर इंद्रिय मन से उनमें कर्तृत्व तो अभिमान नहीं होता है और उन वर्तमान में होने वाले कर्मों की कर्मों के फल की स्पृहा नहीं होती तो कर्म फल की स्पृहा से तथा कर्तृत्व तो अभिमान से रहित होकर के किया हुआ किसी का भी कर्म उसे लिपायमान नहीं होता ये क्रियमान कर्म का आलेप वह लिपायमान होने का अर्थ होता है जन्म का आरंभ बनना और लिपायमान न होने का अर्थ है उसके जन्म का आरंभक नहीं होगा और अज्ञानी वर्तमान में जो कर्म करता है उस कर्म के फल की स्पृह रखता है इच्छा रखता है और अभिमान रखता है इसलिए वर्तमान में होने वाले क्रियमान कर्म का उसे लेप होता है और ब्रह्मज्ञानी को कर्म का लेप नहीं होता ये हैं कर्म से मुक्ति और ब्रह्मज्ञानी की के अंतकरण में कोई कामनाएं नहीं रहती प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनुगतान सारे कामना उनसे रहित आत्मज्ञ होता है और अज्ञानी के चित्त में कोई ना कोई कामना जरूर रहती ही है अज्ञानी हो और चित्त सारे कामनाओं से रहित हो ऐसा हो नहीं सकता अज्ञानी है तो चित्त में कोई न कोई कामना जरूर होगी संसार की नहीं होगी तो मोक्ष की होगी ब्रह्मज्ञान की होगी मुमुक्षु होगा या तो संसारी होगा तो इस प्रकार कोई न कोई कामना से युक्त ही अज्ञानी होता है और ब्रह्मज्ञानी में वो कामना नहीं होती ये कामना से मुक्ति जीवन मुक्ति का स्वरूप ये है कि ब्रह्मज्ञानी की जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति की बुद्धि अध्यास रहित होती है कामनाओं से रहित होती है और कर्म बंधन से रहित होती है अज्ञानी में ये तीनों के तीनों रहते हैं वो है बद्ध और ये है जीवन मुक्त तो इसलिए कहा कि शास्त्र आचार्य आचार्यत शास्त्रत यम ज्ञावा मुच्यते जंतु यानी अविद्या आदि हृदय ग्रंथि भी जीवन एवं जीवन एवं मुच्यते किससे मुक्त होता है तो हृदय ग्रंथियों से हृदय ग्रंथिया क्या है अध्यास कामना और कर्म ये हृदय ग्रंथी है और शरीर छूटने के बाद विधेय मुक्ति भी ब्रह्म ज्ञान का फल है इसे कहा जा रहा है पतितेपी शरीर अमृतत्व चती और जब शरीर पतित हो जाएगा प्रारब्ध का क्षय होने पर तो अमृतत्व गी फिर उसका जन्मांतर नहीं होता अमृतत्व गच्छ प्राप्त होती अमृतत्व की प्राप्ति है ब्रह्म भाव में स्थित होना वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है तो जिसको जानने से जीवन मुक्ति तथा विधेय रूपी फल होता है वह अलिंग आत्मा है निरतिशय व्यापक आत्म स्वरूप है उसके साथ अन्वय है इसलिए कहते हैं कि सो अलिंग परो अव्यक्तात् पुरुष इति पूर्वेण संबंध यानी यम इस सर्वनाम का संबंध ओ अव्यक्तात् परो परह पुरुषा व्यापको लिंग एवच इसके साथ अन्व है अब नव मंत्र का अवतरण है कथम तरी अलिंगस्य इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल